नौकियों। बहुत पहली की बात है। एक छोटी से शहर में जब नाम का खिलौने वाला रहता था, वो लकड़ी से खिलौने बनाता और उन्हें बेचता। सभी बच्चे उसके बनाए खिलौनों के दीवाने थे। जब हमेशा बच्चों की पसंद का ख्याल रखता था। अब मैं एक हौसिन कटपुत्ती लड़के का इजाद करूं चिपेटो जंगल जाकर अच्छी लकड़ी तलाश करने लगा जल्द उसे सनुबर का एक छोटा लट मिल गया आह हो जो लकड़ी में चाह रहा था ये वो ही है चिपेटो ने उसे अपने बच्चे की तरह उठाया और अपने घर की जानिब चल दिया उसने लट को मेज पर रख दिया कुंदाकारी और दस्तकारी का आगाज़ किया लट एक पैकर के शक्ल और पैर बनाए जिपेटो ने अपना शाहकार मुकम्मल कर लिया खूब क्या बेहतरीन लड़का बनाया मैंने तुम बिल्कुल मेरे बेटे का बचपन याद दिला रहे हो मैं तुम्हें पिनो क्यों कहूंगा मेरे बेटे का नाम जिपेटो जब रात को सोने लगा तो पिनैकियो को भी अपने साथ लिटाया पूरा दिन की मशक्कत के बाद जिपेटो यक बयक वहाँ एक परी आजाद हुई। जब बैठो। तुम खुशी में मसरूर हो क्योंकि एक बच्चे तुम्हारे बनाए खिलौनों से खुश होते हैं। मैं इस खास काम के लिए तुम्हें एक नायाब तोफा देना चाहती हूँ। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और गुड्डी में जिंदगी के आसार की हरकत पैदा हुई। वो बिस्तर से अब मैं चल सकता हूँ, रक्ष कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब तुम जिंदा हो और अच्छे बच्चे बन सकते हो। अपने वालिद को कभी तकलीफ ना देना और उसके फरमा बरदार बनके रहना। अगर तुम अच्छे लड़के साबित हुए, तो मैं तुम्हें एक नया आपत्ता दूँगी। वाकई? मैं हमेशा अपने वालिद का फ अगली सुबह जेपेटो सोखे उठा तो पिनेकियो को अपने सामने बैठा हुआ पाकर सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ओ मेरे, मेरे कुट्टी में जान है, मेरा पिनेकियो जिंदा है। हाहाहाहा। ची हा, हा, हा, हा। वाली देव मोत्रम, मैं जिंदा हूँ। जेपेटो ने पिनेकियो को सीनी से लगा लिया। ये मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मैं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 मस्कर ने उसे टिकट दे दिया और पिनेक्वियो खुशी से अंदर दाखिल हो गया एक जादूगर अपना जादू पेश कर रहा था और एक भालू अजब से साइकिल चला रहा था पिनेक्वियो देखकर हैरान हो गया हुँ। हुँ। क्या आलिशान खूबसूरत जगह है सर्कस उस्ताद ने उसे विंग से देखा वाह क्या खूब जिंदा जावे गुड्ढा मैं अब मुझे नकली कटपुतलियों का खेल दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शो खत्म हुआ, उसने पिनेकियों को बाहर जाने से रोका। तुम सर्कस छोड़कर नहीं जा सकते। अब तुम सर्कस के एक रुक्न बन करके रहोगे। मेरा जिंदा जावेद गुड्डे? मुझे जाने दो। मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यो मेरे वालिद ने मुझे किताब कॉपी के लिए पैसे दिए थे और मैंने उसे टिकट ले लिया। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। हम। जाओ और एक अच्छे लड़के बनो और अपने वालिद से कभी झूठ नहीं बोलना। सरकास उत्ताद ने उसे किताबें खरीदने के लिए पांच गिन्नियां � क्या पुरस्ते में था एक मकार बिल्ली और एक चलाक लोमड़ी ने घिनिया देखकर उसे रोक लिया हम्म लकड़ी का लड़का इतनी जल्दी में ये किधर जा रहा है मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे स्कूल की किताबें खरीदनी हैं स्कूली किताबें क्या तुमको ये बेहोफ़त है हम इसे लूट सकते हैं बिल्कुल तुम करो तुम्हारे पास पांच सोने की गिन्या है जिससे तुम पैसों का एक दराकतुगा सकते हो ओ क्या ये मुमकिन है बिल्कुल जरूर मेरे साथ आओ मैं तुम्हें गिन्या बोनी की एक माकूल जगह दिखाऊंगा बिना क्यों ने यकीन किया और बिल्ली और लॉमडी के पीछे चल दिया। लेकिन خوش چلنے کے بعد دونو ایک فارم میں پہنچے میں سمجھتا ہوں یہ جگہ بلکل درست ہے پینوکیو کو ایک خودا ہوا کڈھا دکھا اور ساری گنیاں اس میں گرادی اور اسے مٹی سے بھر دیا اب یہ درکت ہوگے گا اور اس سے کتابیں اور اپنے والد کے لیے کوٹ بھی خرید سکوں گا اور تمہیں برگر اور دودھ کی آئسکرم بھی دلا دوں گا تم بے خوف چاہ یہاں سے وہ میری گنیاں ہو سکتی تھی किदे ने डरकर अपने कदम पीछे खींचे और वो एक बड़े गड्ढे में धस गया। बिल्ली, दिल्ली, मेरी मदद करो। मेरबानी करके मुझे बचाओ।" ये एक जाल था जो लोमड़ी ने बुना था। <laughs> तुम यह सोचकर مطمئن हो रहे हो कि मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं। <laughs> लोमड़ी और बिल्ली ने मिट्टी हटाई और गड्ढे सीगनियां लेकर फरार हो गलत लोगों पर ऐतबात कर लेता हूँ। मैंने अपने वालिद की बात नहीं मानी। बिल्ली और लोमड़ी ने मुझे बेकूल बनाया। मैं इसे लायक को। और तभी अचानक परी आश्चर्य हुई। क्या हुआ पिनोक्कियो? तुम इस खट्टे में कैसे आए? मैं मैं स्कूल की किताबें खरीदने जा रहा था। मगर दो मक्कार जानवरों ने म उसने जैसे ही ऐसा बोला, उसकी नाक लंबी और लंबी होने लगी। आ, ये मेरी नाक को क्या हो रहा है? ये लंबी क्यों हो रही है? ये इसलिए क्योंकि तुमने झूठ बोला। जब-जब तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। बेनेकियो अपने कहे पर शर्मिंता हुआ और सारा सच परी को बताया। और जैसे ही उ अब मैं तुम्हें आजाद करके तुम्हारे वालिद के पास जाने दूंगी परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और पिनेकियो गड्ढे से बाहर आ गया शुक्रिया मुअज्जिज परी खुदा तुम पे करम करे अच्छे लड़के बनू दोबारा झूठ मत बोलना पिनेकियो ने घर के लिए चलना शुरू किया और रास्ते में उसे उसका दोस्त रोमियो मिला रुको रुको पिनेकियो ऐसे उछलेट पे तुम किधर जा रहे हो मेरे साथ-साथ चलो मैं ट्वाइलेंड की जानिब जा रहा हूँ। ट्वाइलेंड? ये कहाँ है? और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? वहाँ ढेर सारे खिलौने, मिठाई और चॉकलेट्स हैं, और वाली की डांट डपट नहीं है। वहाँ सिर्फ खेल ही खेल है, और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हैरतअंगेज है। चलो चलते हैं। पिनो उन्होंने खिलानों से खेला, कर्तव्य सिखाए और सवारी भी की। वो कुछ दिन टॉयलेन में ही ठहर गए। एक दिन पिनोक्यो ने महसूस किया कि उसके जिस्म में तब्दीलियां हो रही थीं। उसे एक एकदम और गधे की तरह बड़े कान उगाए थे। आ, आ, ये मुझमें क्या हो रहा है? इस जगह पर कुछ तो छलावा लगता है। कुछ ही दूरी पर मुझे बाजार में तुम्हें बेचना है बेवकूफ। पिनोक्कियो को एहसास हो गया कि वो फरेब से लाया गया है। टॉयलेंट हकीकत में एक निग्रान था, जो कि बुरे गधे सौदागर के जरिए चलाया जा रहा था। वो बच्चों को खिलौनों और मिठाई का लालच देकर गधी में तब्दील करके बाजार में बेच दिया करता था। पिनो वो अपने बेटे को तमाम तरगाओं में तलाश कराया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तब वो समुद्र की सताओं पर उसे देखने लगा। हाँ, मैंने सुना है उसकी किसी दुकान का कार्ड हो गई थी। अफसोस। ये सुनकर पिनेकियो को बहुत तकलीफ हुई कि उसका मुस्लिम है वो। वो फौरन निकला और भागकर समंदर आया और सही गलत ज जैसे ही पिनॉकियों को अपनी खुदगर्जी का एहसास हुआ, वो अपने असल मामूल पर आने लगा। अब ना उसे दुम थी, ना बड़े कान। वो ऐसे तैर रहा था, जैसे लकड़ी का हो। वो तैरता रहा, तैरता रहा बगैर किसी किसी खाए। वो जैसे ही समंदर के बीचोंबीच पहुंचा, एक बड़ा मो पानी के बाहर आया और उ ओ अबू ये मैं क्या कर बैठा? मेरी तमन्ना थी कि एक बार और उनसे मिल सकता। जरूर मेरे बेटे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अबू। पिनोक्कियो। बाप बेटे एक दूसरे से गले मिले। मुझे माफ कर दो अबू, मैंने आपसे छूट बोला, आपके दिए पैसे सिर्फ़ इसमें खर्च हो गए। पिनोक्कियो ने सब कुछ सच सच �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 बेहतरीन तजवीज है पिनोकियो हमें ये कोशिश पहले करनी चाहिए थी उन्होंने लकड़ियों का ढेर जमा किया और जला दिया शोले दहक उठे और सियाद हुआ आग से बाहर आने लगा वेल को पेट के अंदर जलने की तपिश महसूस हुई और उसने खांस खांस के जो कुछ भी था बाहर उगल दिया और दोनों ने तैरकर उसी लम्हा परी अजहर हुई। बिनोकियो, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक नेक बेटे हो, क्योंकि तुमने अपने वालिद की जान बचाई। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, वो खास तोफा आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी बिनोकियो पर घुमाई। ओह, मुझे कोई मार रहा है। मेरे खाल, म